जुर्ेदोपनिष अंतिम बल्ली देख रेख्य प्रथम मंत्र विचारच्राथ ऊर्धमूल श्रख सनातन तदे शुक्र तद्रह्म तदेव अमृत मुच्यते तस्का शिता सर्वे तदो न कचन एक जिसके बारे में नचिकेता ने पूछा था आत्मतत्व तो यह शरीर बुद्धि इत्यादि से भिन्न और कोई नित्य पदार्थ है अथवा नहीं है उसका उत्तर दे रहे हैं वही जो नित्य पदार्थ है वो जगत का अधिष्ठान भी है उद्भव मूल है, ऐसा कहा गया टिका में वृक्ष शब्द प्रवृत्ति निमित्तम आभक ये संसार को एक वृक्ष कह दिया गया वृक्ष तो शब्द संसार में प्रवृत्त होगा अर्थात संसार अर्थ को कहने के लिए वृक्ष शब्द प्रवृत्ति तभी हम करेंगे वृक्ष शब्द की प्रवृत्ति तभी करेंगे अगर प्रवृत्ति का निमित्त रहे तो संसार में जैसे घट पदार्थ कंबु प्रवादीमान जो पदार्थ उसमें घट शब्द प्रयोग होने का प्रवृत्ति निमित्त है प्रवृत्ति निमित्त सामान्यतया चार माना जाता है क्या क्या होते हैं जाति गुणा, क्रिया संबंध तो जैसे घट में घट शब्द घट कंबुग्रिवादिमान जो मृत निर्मित पदार्थ उसमें घट शब्द हम क्यों प्रयोग कर देते हैं घटत्व तो जाति है तो इसी प्रकार की आप ये जो संसार है उसमें वृक्ष शब्द प्रयोग कर दिए, तो संसार में वृक्ष शब्द प्रवृत्ति का प्रवृत्ति शब्द प्रयोग करने का कोई निमित्त रहना चाहिए क्या निमित्त है भाष्य में कहते हैं वृक्षना इस हेतु दे दिया निमित्त हो गया भ्रष्टन रूप निमित्त हो गया तो ये उसमें धातु हो गया ओ ब्रस्ु छेदन टीका में ओ ब्रस्ु छेदने अशातु सत्य रूपम वृक्ष छेदने ये वो धातु से प्रत्यय होगा स उनादि सूत्र है स्नु ब्रष्ट कृ, कृत ऋषिभ्य स ऐसे कित स्नु ब्रष्टिक ऋषिभ्य ऐसे वो सूत्र है आदि उसमें धातु है ये ब्रष्ट धातु ब्रष्ट धातु से आगे प्रत्यय होगा स ये सन नहीं प्रत्यय हो जाएगा स और कित भी हो जाएगा अभी ब्रष्ट के आगे स हुआ स कित, कित हो गया कित होने से श से क्या हो जाएगा संप्रसारण किस सूत्र से होगा ग्रही ज्या वही वेधि वृष्टि वृक्षति पृचति उसे संप्रसारण हो गया तो हो गया वृक्ष ग्रह में जो र था उसका री हो गया हो गया वृक्ष अभी वृक्ष में जो तालु स है आगे चकार है आगे सौ प्रत्यय हुआ धनता स रहा अभी वृष्ट धातु में जो तालू स है वो मूलतः तो क्या है दंता है ऊपर तो में च होने से इसको तालु हो जाता है स्तोहनाशु से तो अभी स्थिति क्या हो गया व्री रिकार नीचे हो गया व के नीचे आगे हो गया दंता सकार आगे क्या वर्ण है चकार आगे क्या है स तो होने से जो प्रथम स है सकार उसका कैसे लोक होगा हो संयुग आदि और अभी रहेगा आगे चगे स अभी च को कैसे करेंगे चुह कु तो हो गया क क के आगे सा, सा को सूदन्य आदेश प्रत्यय हो तो हो गया वृक्ष ऐसे बन गया रूप सत्य से रूपम इति, तो अभी वृक्ष जो हो गया उसका उसमें वित्पत्ति करने से उसके अंदर में शब्द है प्रश्न वो प्रश्न छेदन है छे दन, छे दन तो वृक्ष में छेदन छेदन गुण रह सकता है छेदन अर्थात छेद्य होगा वृक्ष तो होने से इसलिए वृक्ष को वृक्ष शब्द प्रयोग होता है जो वृक्ष में अभी संसार में हम वृक्ष शब्द प्रयोग कर देते हैं कहते हैं वृक्ष शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हो गया वो व्रस्तु धातु का जो अर्थ छेदन तो जैसे यह पदार्थ दिखता है इसको वृक्ष क्यों कहते हैं कहते हैं छेदन योग्य है तो उसका चयन किया जा सकता है इसी प्रकार के संसार में वृक्ष शब्द प्रयोग हुआ संसार का उच्छेद हो सकता है तो हो सकता है इसलिए उसको वृक्ष कह दिया गया तो संसार भी छेद्य है इसलिए उसको वृक्ष शब्द से कह दिया गया ठीक है हमें टीका युक्तिम छेद्युक्ति ये संसार भी छेद्य है क्यों उसके लिए युक्ति दिखाते हैं जन्म जरा मरण शोकाद्यनेकर्थ अनर्थात्मक प्रतीक्षण अन्यथा स्वभाव माया मरीची उदक आदि नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वभावत्वा दृष्ट नष्ट स्वभावत्वा अर्थात इस प्रकार की इसका नष्ट होने का स्वभाव है आरंभ से जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक अन्य पदार्थ कौन है संसार तो संसार के लिए यह प्रथम विशेषण देती है अनर्थात्मक तो क्या हुआ होगा बहुत जन्म जरा मरण शोक ये आदि हो गए और अर्थात और आगे जोड़ सकते हैं दुख ये सब जितना अनेक अनर्थ वही स्वरूप है यह संसार का आत्मा अर्थात स्वरूप जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक ये प्रथम विशेषण दे दिए संसार का ये बता रहे हैं अभी संसार का ऐसे स्थिति ये तो अर्थात पता चलना चाहिए नहीं तो संसार अभी क्या कहा क्या कठिन है क्योंकि सुबह से शाम तक तो सब चीज़ तीन चार बार भोजन में मिल जाता है सब कुछ मिलता है और भी भंडार भी होगा दक्षिणा भी मिलेगा सब मिलेगा ये दुख पता चलता है कहेंगे तो पता चलना चाहिए तभी पता चलेगा अगर हम भोग में नहीं जाएंगे तो भोग में जाएंगे तो पता चलेगा अंतिम समय में पता चलेगा इसलिए ये सब कहते ना प्रारब्ध का वेग में भोग तो आ जाएगा किंतु उसमें पढ़ना नहीं पढ़ेंगे तो सब अंतिम समय में पता चलेगा कि संसार का क्या स्वरूप है और तब कुछ करने का समय भी नहीं रहेगा ये तो ये भोग से दूर रहे जितना नहीं तो धीरे धीरे जो पुण्य है वो चला जाएगा जिसका अन्न हम ग्रहण करते हैं वो हमारा पुण्य ले लेता है जितना ज़्यादा ले लेंगे उतना पुण्य चला जाएगा पुण्य चला जाएगा सत्वगुण चला जाएगा अर्थात रजस नमस उनका प्राबल्य दिखेगा फिर वस हो गया तो अर्थात भोग से बचे और सेवा भी करें सेवा करने से पुण्य अर्थात चित्त शुद्ध होगा कहते हैं उसका अन्न मतलब प्रकारांतर से कहा जाएगा कि पुण्य होगा चित्त शुद्ध अर्थात रजसतमस चले जाएंगे राजस्तमस चला जाएंगे अर्थात सत्व होगा सत्व पुण्य का कार्य है तो सेवा भी करना पड़ेगा और भोग से हटना भी पड़ेगा अगर हम विपरीत करेंगे भोग में भी खूब जाएंगे और सेवा भी नहीं करेंगे तो ये उपनिषद कहेंगे ज्ञान दुर्बल वो अर्थात इसको पसा नहीं पाएगा ज्ञान दुर्बल अर्थात तो उपासना उपासना कर्म उपलक्षिता अगर हम सेवा उपासना नहीं करेंगे तो हम ज्ञान दुर्बल हो गए फिर ये सब पचेगा नहीं धीरे धीरे गिर जाएगा तो धीरे धीरे इसमें क्यों रुचि घट जाता है ये विद्या में कहते हैं वही इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो हम संपादन नहीं कर रहे हैं धीरे धीरे तमस हो जाता है तमस होने से फिर विपरीत बुद्धि होगी प्रमाद तमस का हो गया प्रमाद प्रमाद अर्थात तो अकर्तव्यों में कर्तव्य बुद्धि हर कर्तव्य में अकर्तव्य बुद्धि धीरे धीरे धीरे धीरे गिर जाएगा ये संसार का ये जो सब स्वरूप विचार करने के लिए भगवान भाष्यकार यहाँ डेढ़ पेज कहेंगे, मतलब डेढ़ पृष्ठा कहेंगे ये संसार कैसा है भूल जाते हैं हम लोग इसलिए बार बार महापुरुष लोग कृपा करके हमको बता देते हैं अनेक अनर्थ ये संसार में अनर्थ ही दिखना चाहिए अर्थात सुबह से शाम तक अनर्थ ही अगर दिखेगा तभी इससे छुटकारा हो सकता है नहीं तो कहना साधु हो गया क्या करना है कहते तो मठ में खा करके खट में सोना है अगर नहीं किया तो फिर क्या साधु हो गया तो इस प्रकार की जीवन फिर व्यर्थ ही हो जाएगा अंतिम समय में जाकर के पता चलेगा कि जीवन व्यर्थ हुआ तो मन एक ही क्षण स्थिर नहीं रहता है चाहते हैं लगाने के लिए हम लोग तीन महात्मा गए थे किसी व्यक्ति के पास सारा जीवन अर्थात चला गया इसमें तो अभी कहते हैं कि हम लोग जो गए वो दीवार पकड़ पकड़ करके आ रहे थे ये बात कहे हम लोग कि अभी चाहते हैं कि मन थोड़ा लगे किंतु लगता ही नहीं हमेशा वो सब आता है तो ये सब कठिन है प्रतीक्षणम अन्यथा स्वभाव हो क्षण ये संसार का स्वभाव हो प्रतीक्षण अन्य अन्यथा अर्था तो अन्य तो प्रकार है परिवर्तनशील ये संसार प्रतीक्षण परिवर्तनशील स्वभाव यहाँ क्या समास हो जाएगा ये भी भोग्री अन्य पदार्थ संसार प्रतीक्षण परिवर्तन होगा इसलिए कहा जाएगा कि जो हमेशा परिवर्तनशील जीवन को अपना ले पाएगा वही वास्तविक इस मार्ग में चलेगा अर्थात सत्य को सत्य ग्रहण कर लेगा स्थिर रहेगा ऐसा ही आराम रहेगा इस प्रकार नहीं है प्रतीक्षण एक क्षण आराम लगेगा दूसरा क्षण पृथ्वी कहा जाएगा इसको ग्रहण कर लेना है अन्यथा स्वभाव माया मरीची उदक गंधर्व नगर ग ये सब इतना दृष्टांत दे दिए कि बार बार कहीं टीकाकार कहेंगे इतना दृष्टांत क्यों देते हैं कहते हैं संसार नाना रूप है माया मरी माया माया जो जादूगर दिखाता है परिवर्तनशील मरीची उदक मरीची उदक जो मरीचिका कहते हैं अर्थात पदार्थ है नहीं किंतु तो दिखना गंधर्वन अगर आदिवत तो ये सब पदार्थ है नहीं किंतु तो दिखते हैं इसी प्रकार के दृष्ट नष्ट स्वभाव कितना परिश्रम करके कितना सुरक्षा जुगाड़ कर रहा है एक ही क्षण में सब चला जाएगा दृष्ट नष्ट स्वभाव इसलिए जो असुरक्षित जीवन जिएगा कहते वही वास्तविक साधु हो गया परमात्मा के लिए योग्य हो जाएगा सुरक्षित जीवन ये परमात्मा के लिए नहीं है मतलब परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है क्योंकि सुरक्षित कैसे कर पाएगा ये तो प्रतीक्षण स्वभाव होने वाला है इसलिए सुरक्षित जीवन उसके लिए कभी उद्यम नहीं करना है तो प्रारब्ध जितना है हो जाएगा नहीं है प्राप्त नहीं हुआ दुख हो रहेगा, तो है तो वही प्रारब्ध है दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात यह हो गया संसार में वृक्ष शब्द प्रयोग कर दिया क्योंकि यही दृष्ट नष्ट स्वभाव अर्थात वो कट जाएगा वृक्ष का शाखा अपने आप को भी गिर जाता है अर्थात अन्य अन्य सब उपाय है जो हमको दिखता नहीं किंतु तो गिर जाता है इसी प्रकार की यह भी है वृक्ष नष्ट स्वभाव टीका में प्रसिद्ध वृक्ष साम्या वृक्ष शब्द प्रयोग इति अभिप्रेत्य आह एक तो हो गया कि जैसे वृक्ष छेद्य है इसी प्रकार की संसार भी छेद्य छेद्य होने से संसार में वृक्ष शब्द का प्रयोग हो गया दूसरा कहते हैं प्रसिद्ध वृक्ष साम्या जो प्रसिद्ध वृक्ष है जो भौतिक मतलब जो दिखता है हमको उसके साम्य है ये संसार में क्या साम्य है भाषण में कहते हैं तो होने से संसार में भी वृक्ष शब्द का प्रयोग हो गया अभिप्रत्य ऐसा अभिप्राय रख करके दिखाते हैं अर्थात वृक्ष में जो धर्म है संसार में भी वही धर्म आ जाता है भाष्य में अवसाने च वृक्षवत अभावात्मक अवसाने जैसे वृक्ष उसका अभी को भी जीवन पूरा हो जाएगा वृक्ष भी बूढ़े हो जाते हैं मर जाते हम लोग जो देखते हैं ना रास्ता में जाते हैं कितने वृक्ष मरे हुए तो वो भी अवसान च अभात्मक तो अर्थात इसी प्रकार की ये संसार कहेंगे तो हाँ ये संसार मर तभी जाएगा जब ज्ञान हो जाएगा तो ये भी अवसान है अर्थात अभावात्मक ये भी हो, होता है ये एक स्वभाव हो गया और दूसरा और एक वृक्ष दिखाते हैं कहते हैं जैसे ये असार है कदल स्तंभ व निसार कदल स्तंभ अर्थात उसका जो वृक्ष का जो मुख्य भाग होता है उसका ऊपर से निकालते हैं छिलका कहते हैं जैसे अंतिम तक जाएंगे निस्सार अंदर में कुछ बच नहीं जाएगा इसी प्रकार की संसार इसके अंदर में जितना और खोजेंगे तो क्या खोजते हैं संसार में सुख खोजते हैं तो सुख खोजते खोजते देखेंगे विचार करने से कभी सुख है ही नहीं इसलिए तो नया एक लोग जो लोग अधिक विचारशील है वो जो संसार में सुख होता है उसको दुखों में डाल दिया कहते हैं ये दुख ही है संसार से मिलने वाला सुख ये दुख ही है, है। इसलिए संसार से अगर दुख मिल रहा है तो जानेंगे बढ़िया है अंको संसार का असल रूप ही दिख रहा है तभी इससे वैराग्य होगा तो संसार से सुख आशा करना ये विपरीत बुद्धि है कदल स्तंभ वन निसारो अनेक सत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद अनेक सत पाखंड बुद्धि पाखंड पा, पा, पा, रक्षिणा धातु है तो पा धातु से, से तो पा सर्वाप रक्षती रक्षते रक्षते अर्थात वेद इति पा शब्द कहा तो वेदयती पाखंड अर्थात वेद को खंडन करने वाले उनको पाखंड कहा जाता है वेदत्र इसको खंडन करने वाले को पाखंड कहते हैं। है अनेक सत पाखंड बुद्धि विकल्प का आस्पद आस्पद आश्रय यह संसार के विषय में अनेक विकल्प होता है तो कोई कहेगा ये बड़ा सुख रूप है कोई कहेगा दुख रूप है ये कोई कहेगा सुख दुख ये नाना रूप है और नाना प्रकार के विकल्प ये संसार में होते हैं संसार को विषय बना करके संसार विषय को नाना विकल्प होते हैं तो का में कैसे होता है दिखाते हैं। प्रसिद्धो जैसे अभी उसका अगर शाखाए कट गए हैं तो स्थानुर् पुरुषो वही विकल्पास्पद वृक्ष का अगर शाखा नहीं है खाली मुख्य भाग है तो अभी पुरुषों व स्थाणुर् इस प्रकार के संशय हो जाता है दृष्ट तथा अयम यह जो संसार ये संघा पर पिणाम व आरब्धो वसद्वा असद्वा इदी इदीना अनेकेशा विषय अयमे अयम, अपी, अयम अपी संसार है ये संगा वे बौद्धों का ये विचार है। तो बौद्धों लोग कहेंगे ये जो जगत दिख रहा है ये कुछ अलग पदार्थ नहीं है परमाणु एकत्रित हो गए एक जगह में परमाणु अगर बहुत हो जाएंगे तब तो वो कुछ पदार्थ बनकर कुछ दिख जाएगा एक आकार आ जाएगा परमाणु एक एक दूर दूर रहेंगे तो दिखेगा नहीं किंतु तो वही अगर एक जगह में आ जाएंगे दिखने लग जाएगा तो बौद्धों वाले कहेंगे और परिणाम ये सांख्यों का कहेंगे कि ये साम्य अवस्था में प्रकृति रहती है प्रलय अवस्था में और वही जब विषम अवस्था को प्राप्त करेगा ये सृष्टि आरंभ हो जाएगा तो वही खाली अवस्था का परिणाम बदल रहा है अवस्था भेद परिणाम लोग कहते हैं और आरब्ध होगा, वहाँ आरब्ध नया एक लोकएंगे परमाणु परमाणु में जीवों का अदृश्य से ईश्वर का प्रयत्न से परमाणु में क्रिया होगी तो क्रिया होने से दो परमाणु मिल करके ध्यन बन जाएंगे फिर दो दियोन तीन दीवन को मिलकर के त्रियोण को इसी क्रम से ये पृथ्वी आदि पृथ्वी जल तेज वायु सब बन जाएंगे तो हो गया आरब्ध आरंभवाद अच्छा आरंभवाद कणभक्ष पक्ष संघातवादस्तु भदंत पक्ष है संख्या पक्ष, पक्ष परिणामवाद और वेदांत पक्षस्तु विभक्तवाद वेदांत तो वेद्या कुछ कहीं बनता नहीं खाली ऐसे दिखता है राज्य रज कभी को नहीं हो जाता है दिखता है ऐसा तो ये इसी प्रकार के सदवा असदवा इत्यादि नाम अनेक ऐसा ये सद है अथवा असद है तो बाकी नया के लोग इत्यादि कहेंगे बाकी सभी लोग कहेंगे ये संसार सद है सद है जिस रूप से दिखता है सब नहीं है किंतु उसका कुछ अवयव रूप है ना ये सब है असद वसत असद अर्थात जैसे शून्यवादी लोग कहेंगे कहते है ही नहीं कुछ है इत्यादि न अनेक सत संख्या पाखंड बुद्धि विकल्पाना सत संख्या का अर्थात नाना प्रकार की ये सब विकल्प होते हैं पाखंड अर्थात श्रुति को आश्रय नहीं करने से इस प्रकार की सब नाना विरुद्ध कल्पना होते हैं आगे टिका में तो इस प्रकार की अगर नाना विरुद्ध कल्पना होता है तो फिर संशय होता है कहते हैं किंग संज्ञको अयम वृक्ष अनभ्यवसाय गोचर किंग को अयम वृक्ष समाज कैसे कहेंगे का का संज्ञा यृक्ष से वृक्ष किंग संज्ञक अयम वृक्ष अनध्यवसाय गोचर अध्यवसाय अध्यवसाया अध्य अध्य करता निश्चय ऐसे निश्चय नहीं हो रहा है ये संसार क्या है ये निश्चय नहीं हो रहा है तो अध्यवसाय गोचर अध्यवसाया अध्य अध्य निश्चय का विषय नहीं बन रहा है अनिश्चय हो रहा है तो कश्चित वृक्षो दृष्टस तथा अयमपि अच्छा सामने में कोई वृक्ष दिख रहा है दूर से थोड़ा अभियम को पत्ता भी उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो तब तो कहते हैं किंग संज्ञ को अयम वृक्ष निश्चय नहीं हो रहा है अथवा तो मंद अंधकार में पश्चिद वृक्षों दृष्ट कुछ वृक्ष ऐसे दिख रहा है इसी प्रकार की तथा तो अयम अपनी संसार सामयांक मार अर्थात तो जैसे वृक्ष मंदांधकार अथवा दूर दोष के चलते स्पष्ट निश्चय नहीं होता है इसी प्रकार की यह संसार भी मंदांधकार मंद अंधकार होने से वृक्ष स्पष्ट क्यों नहीं दिखता अर्था हमारा चक्षु में सामर्थ्य नहीं है तो तो अंधकार में इसका निर्णय कर लेने के लिए जैसे बिल्ली व्याघ्र होंगे उनको अंधकार में दिख जाएगा थोड़ा अधिक मनुष्य तो ये कमजोर है शरीर से कमजोर है किंतु बुद्धि से तेज है तो परमात्मा दिए हैं सभी को कुछ ना कुछ सामर्थ्य देंगे जैसे ये वृक्ष मंद अंधकार में अथवा दृष्टिशक्ति क्षीण होने से दूर दृष्टि के दूर दोष के चलते अगर ठीक से निर्णय नहीं होता है इसी प्रकार की संसार भी निर्णय नहीं हो पाता है क्यों कहते हैं विवेक तो नहीं है जैसे दृष्टिशक्ति क्षीण हो गया तो दूर से पदार्थों का निर्णय नहीं कर पाएगा इसी प्रकार की विवेक तो नहीं है तो संसार का रूप भी निर्णय नहीं कर पाएगा तथा अयम अपनी साम्यांतरम अग वृक्ष जैसा ये संसार ऐसा है दूसरा साम्य दिखाते हैं क्या कहते हैं इसका स्वरूप निश्चय नहीं हो पाना ये वृक्ष और संसार में साम्य है भाष्य में द्वितीय पंक्ति का अंतिम है तत्व विजिज्ञासुर अनिर्धारित दम तत्व यहाँ बहुरी बहुग्रह हैं तत्व विजिज्ञासुर तत्व को जानना जो चाहते हैं वो लोग संसार को भी जानना उद्यम करते हैं कहते हैं अनिर्धारित दम तत्व गहग्री है तो अनिर्धारितम इदम तत्व इदम इति तत्व इस प्रकार के हो जाएगा इदम तत्व और अनिर्धारितम इदम तत्व अर्थात यह संसार इस प्रकार की है इस स्वरूप वाला है ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है किसके द्वारा कहते हैं तत्व बीजिए कि यहाँ सुभेर जो तत्व को जानना चाहते हैं फिर इसके पीछे पढ़े रहेंगे पढ़े रहेंगे फिर अंतिम में क्या निष्कर्ष सुनाएंगे इसका तो अंत नहीं पाया जा सकता इसको छोड़ो ये कैसे ये होता है वो उसने बुद्धि नहीं लगा करके तो इसका अधिष्ठान को जानने के लिए उद्यम करेंगे आगे वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार कहेंगे संसार का तत्व को जानने के लिए बहुत उद्यम किया फिर पराजित तो हो गया अंतिम में क्या कहते हैं वेदांत शरण क्या कहेगा वेदांत ये वेदात पर्रह्म मूलसार बहुग्री चलने वेदाधारित यदरब्रह्म तदे मूल सार मूल तदेव सारः ये बहुग्रीह वेदात पर्रह्म मूलसारो यद्याम कर्म अव्यक्तबीज अविद्या काम कर्म अव्यक्त अव्यक्तने से ईश्वर ये बीज अविद्या काम कर्म ये तभी अर्थात अपना फल देंगे अर्थात कार्य रूप में रूपांतरित तो होंगे ईश्वर हेतु तो, ईश्वर ऐसे फल देने वाला है तो ये सब होगे संसार का बीज संसार बनाएंगे अविद्या काम कर्म ये इसके ऊपर आधार, इसके अर्थात इसको निमित्त बना करके ईश्वर संसार का बीज होगा तो जीवों का जो कर्म है उसी को निमित्त बना करके ईश्वर जगत का कारण होगा ये भी बहुत है प्रभव अर्थात कारण प्रभवती अस्मात प्रभाव प्रभवती अस्मात प्रभव धातु क्या प्रत्यय क्या होगा अप अप्रत्यय हो तो विद्या काम कर्म अभ्यक्त ये सब में इतर तरह कर लेंगे आगे वही तानी वीजानी फिर कर्मधारे हो जाएगा आगे बहुत अविद्या काम कर्म अभ्यक्त बीज यीज प्रभव ये जगत का संसार का अच्छा आगे भाष्य है अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्व्यात्मक हिरण्य गर्भांपुर अपर ब्रह्म विज्ञान अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भ अंकुर अच्छा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक जो हिरण्यगर्भ गर्भ तो, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हिरण्यगर्भ में दो शक्ति है एक ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति तो ज्ञान शक्ति को लेकर के उसका नाम हिरण्य होता है और क्रिया शक्ति को लेकर के उसका नाम सूत्र आत्मा सूत्रात्मक सूत्र क्रिया शक्ति को लेकर के ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कहा जाता है विज्ञान तो? क्रिया शक्ति द्वयात्मक ये दो शक्ति है वही जो शक्ति द्वयात्मक में बहुब्री हो गया विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय आत्मा स्वरूपम यश्य कश्य हिरण्य तो वो हिरण्य हो गया विज्ञान शक्ति क्रिया द्वयात्मक हिरण्य गर्भ स अंकुर अंकुर वही हिरण्य गर्भ ही, ही अंकुर किसका कहते हैं कि पर ब्रह्म परद्रम्र का अपर का अपर शब्द से ईश्वर क्योंकि तो पूर्व में दे दिया अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज ये हो गया कारण अव्यक्त से ईश्वर ये ईश्वर कारण है कार्य कैसा बनाया बनाएगा कहें तो प्रथम अंकुर होगा क्योंकि तो ईश्वर हो गया बीज अभी संसार हो गया वृक्ष ईश्वर तो तो हो गया बीज बीज से प्रथमे अंकुर आएगा आगे वृक्ष बनेगा ये अंकुर कौन हो जाएगा कहते हैं हिरण्य गर्भा तो अपर ब्रह्म का विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भा अपर ब्रह्म न ष्टी हिर तो ये प्रथम अंकुर अच्छा संसार में लेने के लिए अपर ज्ञान क्रिया शक्ति गर्भ अंकुर यश करने से अपर ब्रह्म के साथ अंकुर अंकुर से जाएगा उसमें षठी नहीं लेकर के पंचमी लेंगे अपर ब्रह्म से विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भ अपर ब्रह्म से इस प्रकार के कर लेंगे पंचमी ले लेंगे वही अंकुर है जिसका जिसका अर्थ है संसार इस प्रकार के लेंगे आगे अंकुर टीका में अपर ब्रह्मणो विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भ प्रथम अवस्थाभेद अंकुर अशिया ठीक है तो अपर ब्राह्मणों विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भ गर्भ स्पष्ट कर दिया विज्ञान शक्ति क्रिया क्रियाशक्ति ये दो रूप है हिरण्यगर्भ का वो प्रथम अवस्थाभेद तो प्रथम अर्थात बीज से प्रथम अंकुर आएगा अंकुर अश्य अश्य संसार से तथोक्त ये संसार का हो गया आगे भाष्य में सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध सर्व प्राणी सर्वेशान प्राणी नाम लिंग लिंग सूक्ष्म शरीर भेद जो नाना सूक्ष्म शरीर हो गया वही हो गया स्कंध स्कंध का शाखा ये वृक्ष का प्रथमे अंकुर हो गया हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर अभी समष्टि सूक्ष्म फिर व्यस्ति होने लग जाएंगे लेते हैं सर्व प्राणी का जो लिंग सूक्ष्म शरीर भेद है वही इस वृक्ष का शाखा हो गया और तत हाँ, भाष्य में अर्थात जल, तत तत ये जो सब स्कंध आ गए आगे अर्थात शाखा आगे अंकुर हुआ वृक्ष बढ़ा बढ़ करके शाखा गए तो वो शाखा में कहते हैं जल जल आशे का सेचन किया गया तो ये तृष्णा रूपों का जल उसके द्वारा सेचन किया जाएगा कौन कहते हैं सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में सब संस्कार पड़े हुए हैं ये संस्कार परिस्थिति आने से उद्बुद्ध होंगे और उद्बुद्ध होकर के प्रवृत्ति करवाएगा अगर प्रवृत्त हो जाएगा तो संस्कार तो क्षीण हो जाएगा संस्कार उद्बुद्ध हुआ और फिर उसके आधार पर प्रवृत्त हो गया प्रवृत्त होने से वो संस्कार तो ना से होगा और फिर बलवान हो जाएगा इसलिए दुष्कर्म करने का समय विचार करके इसके द्वारा कहीं एक बार अंतिम बार कर लेंगे आगे तो नहीं करेंगे क्यों इतना जोर अभी अंदर में उसका बल है कि रुकता ही नहीं और एक बार कर लेंगे कहते एक बार कर लेंगे तो अगले बार वो जो आएगा और थोड़ा अधिक जोर होकर के आएगा वो तो घट नहीं जाएगा तथा तो तृष्णा तो जल और तृष्णा रूप का जल उससे उत्सेक उस, उसके द्वारा उत्सेक सेचन किया गया बढ़ने के लिए उससे क्या होगा उद्भूत दर्प और बढ़ेगा उसका बल और बढ़ेगा और इसमें क्या कहते हैं बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुरह बुद्धि इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये सब विषय प्रवाल तो बुद्धि इंद्रिय का जो विषय होते हैं वो सब प्रवाल बुद्धि इंद्रिय विषय अर्थात इंद्रिय का जो विषय है वो सब विषय ज्ञान इंद्रिय क्या करेंगे विषय को ला करके और संस्कार बनाएंगे धीरे दिरे धीरे कहते ये सब प्रवाल अंकुर प्रबाल अंकुर कोमल पत्ता हो जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा जैसे वृक्ष में पत्ता अधिक होने लगेंगे तो फिर वो वृक्ष अधिक खाद्य बनाएगा खाद्य बनाएगा तो वृक्ष फिर बढ़ेगा तो इसी प्रकार के बुद्धिंद्रिय के द्वारा जो विषय ग्रहण हो रहे हैं ये संसार वृक्ष को और बढ़ाएगा इसलिए कहा जाएगा कि ये धीर प्रत्येगात्मा वैक्ष आवृत चक्षुर इसलिए बुद्धिंद्रिय ये सब को हटा लेना है धीरे धीरे इसको अपसारण कर लेना है उनके विषय से टीका में प्रवालं विषया शब्दादय अस्य इति अश्ती सथोक्त तो बुद्धिंद्रियों का जो विषय बुद्धिंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय उनका जो विषय शब्दादि ये सब हो गए प्रवाल, प्रबाल प्रबाल अंकुरशलानी प्रबाल अंकुर उसका अर्थ का है? दिया किशलय किशलय यहाँ काव्य का शब्द है अर्थात जो वृक्ष का जो कोमल पता आते हैं उनको किशलय कह जाता अर्थात जो नूतन पल्लव कहते हैं जो बुद्धेंद्र ज्ञानेन्द्रिय का जो विषय है वो इस संसार वृक्ष का नूतन पत्र नूतन पत्र अर्थात ये अधिक खाद्य बनाएगा और अधिक दिन समय उसका अभी आरंभ हुआ और वो चलेगा आगे अधिक दिन और जो पत्र पीला हो गए उनका तो अभी समय हो गया आगे भाष्य में श्रुति स्मृति न्याय विद्यु उपदेश पलाश श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश ये सब पलाश पलाश अर्थात पत्र तो ये सामान्य पत्र पहले कह दिया कि ज्ञान ज्ञानेंद्रिय से जो शब्द आदि विशेष ग्रहण होंगे वो सब अंकुर अर्थात आगे तक तो कर चलाएंगे और बाकी सामान्य पत्र कहते हैं श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश ये सब पलाश ये वृक्ष को अर्थात रक्षा करेंगे खाद्य बना करके उसको जीवित रखेंगे श्रुति स्मृति ये सब में नाना कहा जाता है निवृत्ति मार्ग भी कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग भी कहा जाता है न्याय विद्या विद्या से उपासना उपदेश ये सब पलाश हो गए इस वृक्ष में यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्प यज्ञ दान तप इत्यादि करेंगे ये सब इस वृक्ष का सुपुष्प सुपुष्प अर्थात वृक्ष का अर्थात सुगंधित पुष्प अर्थात ये पौिया है संसार अच्छा है इस प्रकार की कहेगा क्या चीज कहते यज्ञ दान तप इसे पुण्य होगा तो पुण्य होने से सुख मिलेगा तो कहेंगे संसार सुख रूप है तो ये सब इसलिए यज्ञ दान तप तो करना है किंतु गीता में भगवान कहेंगे यज्ञ यज्ञ दान यज्ञ दान तपस्यो पावना मनिषि वो पावन लिए होना चाहिए ये भोग का संस्कार नहीं बढ़ाना चाहिए अर्थात निष्काम होकर भी करना चाहिए तो कहते हैं घर में था गृहस्थ था तो ये तो करता था कहते अब तो कपड़ा बदल दिया अब क्या जरूरत है तो अब दुगुणा करना है घर में जितना करता था साधु बन गया तो उसका दुगुणा करना है किंतु और पल की इच्छा भी छोड़ देना है निष्काम होकर के करना है और अधिक करना है ये सब सुपुष्प यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया ये सब जो कर्म है ये सब सुपुष्प सुपुष्प सुगंधित पुष्प सुखदायक होते हैं ठीक है श्रुत्यादीनी पलासा पत्रा अश्य जो पूर्व में अच्छा इसमें पलाश का श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाश पत्राणी सुख दुखे प्राणी वेदना एव अनेको रसो अस् अच्छा आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति भाष्य में सुख दुख वेदना अनेक रस अनेक रस अनुभव यही सब संसार का अनेक अनुभव है सुख दुख ठीक में कह दिया नीचे से द्वितीय पंक्ति में अंतिम है सुख दुखे प्राणी वेदना एवं अनेकों रसों अश्य सुखम च दुखम ची सुख दुखे ये सब प्राणी वेदना वेदना अनुभव हो प्राणियों का जो अनुभव हो यही अनेक रसो अस्य संसार का यही सब रस तो सुख दुख तो हम लोग क्या कर लेना है ये सुख दुख तो यहाँ प्रथम पद ये नहीं रहेगा दुख दुख इस प्रकार के करके दुखे बना लेना है द्विवचन कर लेना है किंतु दुख ही दुख इस प्रकार के तभी तो संसार से निवृत्ति हो सकती है तो आगे भाष्य में अरे तो भाष्य में प्राणी उपजीव्य अनंत फल तृष्णा सलिला अवश्य सलिला आवश्यक प्रूढ़ बद्ध दृढ़बमूल प्राणी उपजीव्य प्राणियों का उपजीव्य उपजीव्य का अनंत आश्रय अनंतल त यही संसार प्राणी उपजीव्य अनफल ये संसार बहुत से बहुप्री करना पड़ेगा अनंतफल जिसका है ये संसार तत् तो तृष्णा ये जो अनंत फल ये संसार में निकलता है उस फल में तृष्णा वो तृष्णा के द्वारा वो कृष्णा हो गया सलीला वही जल है वो क्या करेगा उसके द्वारा अवश्य कह अवशेक अर्थात सेचन किया गया कृष्णा ही ये संसार वृक्ष का जल जैसा है अर्थात और वृक्ष का जड़ से जैसे जल देने से वो वृक्ष और बढ़ने लगेगा इसी प्रकार की तेन अभी कृष्णा रूप सलील के द्वारा अवश्य होने पर तो क्या होगा प्ररूढ़त दृढ़ मूल कितने विशेषण दे दिया प्ररू अर्थात तो उसका मूल अभी प्ररू प्रकर्षण रूढ़ हो जाएगा और जड़ी कृत अभी इसका जड़ अर्थात और प्ररूढ़ बढ़ गया और जड़ी कृत अर्थात तो बहुत ज्यादा हो जाएगा चारों तरफ एकदम जाल जैसा हो जाएगा कहाँ एक वृक्ष देखे अच्छा वहाँ जो गए थे हॉस्पिटल हॉस्पिटल तो एक वृक्ष है उसका जड़ सब एकदम ऊपर ऊपर में है और स्पष्ट दिखता है कि जड़ सब कैसा होते हैं बिल्कुल जाल जैसा हुआ है पूरा धरती के ऊपर जड़ी कृत दृढ़ बद्ध मूल दृढ़ बद्ध तो जो मूल अर्थात वृक्ष को जैसा ये मूल दृढ़ करके अर्थात तो धारण करके रखता है इसी प्रकार की ये तृष्णा ये संसार को धारण करके रखेगा इसलिए भरतीरे कहता है ना कृष्णा न झीर्णा वह में वो झीर्णा तो वो कभी वो अर्थात तो कृष्णा कहता है ना नित्य नूतना तो कभी वो वृद्धा नहीं होती हो कृष्णा ये वेदांत एक ही मार्ग है जो उसको तो वृद्धा करवा देगा ठीक है फल तृष्णा है वह सलिलावशेक फल में जो तृष्णा वही सलिल अवशेक तृष्णा सलिल है सलिल का कार्य अवश्यक सलिलावशेक तेना प्रूढ़ी उससे प्ररू और बढ़ जाएगा क्या कहते हैं तृष्णा बढ़ने से कहते हैं कर्म वासनादिनी किए और बढ़ेगा इसलिए भाष्यकाल भगवान विवेक चूडामणि में कहते हैं कारियं कारियं वासना वृद्धि कार्य कार्य वृद्धिया च वासना बदते सर्वथा पुण निवृत् संसार वो न निभरता है किस प्रकार कहते हैं वासना बढ़ेगी तो कर्म बढ़ेगा कर्म बढ़ेगा तो वासना बढ़ेगी ये चक्राकार गति ये चलेगा तो संसार वो न निवर्तते तो कर्म वासना ये बढ़ेगा और सात्विक आदि भावे न मिश्री कृतानी दृढ़ बंधनानी यही माया का कार्य है थोड़ा सात्विकता भी बीच में दे देगी सात्विक होने से थोड़ा सुख होगा तो बीच बीच में थोड़ा सुखो होगा तब तो वो रहेगा और केवल वो दुख ही दुख होने लगेगा तो छूट जाएगा उससे इसलिए यही माया का खेल है तो दुख देता रहेगा और बीच बीच में थोड़ा सुख देता रहेगा ये सर भोत्री का भी है ना वो जो दृष्टांत देते हैं व्यक्ति गिर गया है कूपों में और एक वृक्ष का वृक्षों को पकड़ करके लटक गया आधा रास्ता में और वो वृक्ष का जड़ को एक चूहा काट रहा है और उस वृक्ष ने ऊपर में मधुमक्खी दिए हैं और उसे मधु गिर रहा है तो अभी नीचे जो कुओं के अंदर में एक पूर्व में एक शेर गिर करके वो जल में वो है वो ऊपर की तरफ देखता रहता है और चूहा भी वो वृक्ष को काट रहा है जिसमें वो पकड़ करके अभी है फिर भी वो मधु जो गिर रहा है उसको तो वो जीवा बाहर निकाल देता है मनुष्य तो तो ये मनुष्य का स्थिति है तो वो तो देखे नहीं होंगे किंतु तो कभी कभी जो मेढक होते हैं तो उसके लिए भी दृष्टांत तो देते हैं तो अर्थात सांप का मुंह में आ गया मेढक फिर भी ऊपर में कीड़ा जा रहा था वो क्या करेगा <laughs> पकड़ेगा ये अर्थात जीव का स्थिति ये सब बताते हैं शास्त्रकार बार बार बताएंगे तो दृढ़ बंधन नहीं ये जो तृष्णा वासना हो गया ये सब उसके साथ ही जो सात्विक सात्विकता आने से थोड़ा थोड़ा सुख हो जाएगा ये दृढ़ बंधन करेगा ये सब अवान्तर मूलानी अश्य वटो वृक्ष से ही वह तथोक्त वटोवृक्ष का अवांतर मूल्य भी होता है तो जो देखें होंगे जो बटो वृक्ष पुराना हो जाता है उसका सब अवान्तर मूल्य आ जाता है और ऐसा एक जगह में एक वटोवृक्ष है कह रहे हैं हजार साल से भी अधिक है उसका जो मूल और मूल है वो भी नहीं है केवल ये अवान्तर मूल्य ही सब है तो ये संसार वृक्ष का अवंतर मूल्य से इसको और वृद्धि करवाएंगे तथोक्त भाष्य में सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत निड़ह ये भी बहुप्रीत हो गया सत्य नामादि सप्तलोक ये भूलोक तो ये नीचे हो गया उसके साथ पातल भी साथ आ जाएंगे सप्तलोक दे दिया अर्थात भूर भूव स्व महजन और भू के साथ पातल भी आ जाएंगे अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पातल चौदह भू मानो कहते हैं जहाँ सात कहेंगे तो जो नीचे का सात लोग पृथ्वी के साथ आ रहे हैं भूलोकों के साथ सत्य नाम सत्य लोग जो ब्रह्म लोक कहते हैं सप्तलोक और ये सब सप्तलोक में ब्रह्मादि भूत ये हो गए पक्षी तेन ते ते ही कृतम किम नि गोबरी हो गया तो सप्तलोक उसमें ब्रह्मादि भूत वो सब भूत हो गए पक्षी वो पक्षी के द्वारा किया गया निड तो वह नीड़ आगे ए, पक्षी के द्वारा किया गया नीड़ के साथ बहुत पक्षी कृतम नीड़िन संसार संसारे वो संसार हो जाएगा पक्षी हो गए प्रमादी आगे प्राणी सुख दुखोद भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्र शिवलिता स्फोट स्फोटित पशित आकृष्ट रुदित हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्द कृत तुम्ली भूत महारवो ये बहुभुरी आ गया महारभों के साथ महारव गया द्वितीय पद बाकी सब एक पद हो गया सुख दुख उद्भूत ये संसार में प्राणियों को सुख भी होता है दुख भी होता है और उससे क्या होगा सुख होने से हर्ष दुख होने से शोक तो ये जात जात समूह और नृत्य गीत वादित्र क्ष्वेलित क्षेलित चालित तो, नृत्य गीत वादित्र वादित्र वाद्य यंत्र ये शब्द तो, ये सब के द्वारा चालित चालित अर्थात ये सब जहाँ चल रहा है तो क्या उसे हुआ कहते हैं आस्फुटित हसीित आकृष्ट जहाँ नृत्य गीत वादित्र इत्यादि ये सब चलेगा वहाँ क्या होगा हसित हस भी होगा और उसके द्वारा क्या हो जाएगा आकृष्ट हो जाएगा ये पुराना समय आजकल भी चलता होगा नृत्य गीत तो इत्यादि जहाँ चलता है उसके द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं लोग और ये तो हो गया कहीं इस प्रकार के हो गया जहाँ सुखों का उद्भू उद्भूत तो हुआ हर्ष और दूसरे जगह में जहाँ दुखों का उद्भूत तो हुआ सुख उसके लिए कहते हैं रुदित तो हा हा उंच होता है रुदित ये मर गया ये टूट गया ये हो गया वो हो गया करेंगे रुदित और कैसा शब्द होता है वहाँ कहते हैं हा हा मुंच वहाँ और हसी तो नहीं है वहाँ तो हा हा मुंच अर्थात छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए इत्यादि अनेक शब्द तेनाम तुमूलीभूत तुम्लीभूत अर्था तुम्ली प्रचंड महाराव ये संसार का ये दूसरा और मतलब और इसका रूपो दिखाते हैं टीका में सत्य नामादिशु जो भाष्य का प्रथम पंक्ति में दिया था सप्तोकेशु ब्रह्मादिनी भूतानी एव पक्षिनः ये, ये सात लोक में ब्रह्मादिभूत यही सब पक्षी तेहि ही कृतम निर्डम यमिन ये संसार में ब्रह्मा जी पर्यंत तो वो भी सब अपने घर बनाए हैं कि तो ब्रह्मा जी भी घर बनाए तो हम बना दिए क्या हो गया इतने तो ब्रह्मा जी भी गृहस्थ है साधु है वो नहीं बोलाएंगे ठीक टीका प्राणी नाम सुख दुख अभ्याम हर्ष शोको ताभ्याम यथा संख्यन जाता में नृत्यादी में रूदित शब्दाश्चे ही कृतस्तुमूल्यूतो महारवो यस्वी नीति विक्रह प्राणियों का सुख दुख ये सबके द्वारा उद्भूत होता है क्या कहते हैं हर्ष यथा यथासख्य है ताभ्याम यथासख्यन हर्ष शोक होने से क्या होगा जाता नहीं हर्ष हो गया था नित्यादि और शोक हो गया था रुदित शब्द ये सब आएंगे एत ही कृत तुम्लीभूतो महारव ये सबके द्वारा तुम्लीभूतो महारव महान रव शब्द रु शब्द हृदो रव रव शब्द ये संसार में यही संसार का स्वरूप है और एक पद रह गया वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्र कृतो उच्छेद ये अंतिम में कहते हैं ये तो सब उसका स्वरूप दिखा दिए ये सब सुख दुखात्मक है और विचार करने वालों के तो लिए तो दुख दुखात्मक है तो ये दुखम है व संसार विना दुखमय विवेकी ऐसे पतंजलि का सूत्र भी है वेदांत तो, विहित ब्रह्मात्म दर्शन तो आत्मा अरे द्रष्ट्य द्रष्ट्य श्रोतव्य कहेंगे तो वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन वेदांत विहित दर्शन तो आत्मा का अनुभव करना चाहिए असंग असंगशस्त्र वही दर्शन जो ज्ञान हो जाता है वही ज्ञान ही असंग असंगशस्त्र तेन कृतो उच्छेद तो भी बहुत तेन कृत उच्छेदो यश संसार दृश्य यह संसार वृक्ष का इतना विवरण दे दिया गया अंत में यह उच्छेद हो सकता है इसलिए वृक्ष कर दिया गया अश्वत्थ अश्वत्थव काम कर्म वाते रित अस्वत्थ वृक्ष पवन तो शरीर में अनुभव नहीं होगा किंतु अस्वस्थ वृक्ष का पत्ता तो हिलते रहेंगे इसी प्रकार के कहते हैं अश्वत्थव काम कर्म वासना कर्म कर्म वात काम कर्मो यही बात है इसके द्वारा ही रित ये संसार चलता रहता है जैसे पवन हमको अनुभव नहीं हो तो रहा है किंतु पता तो हिल है इसी प्रकार के काम ये तो हमको दिख नहीं रहा है कहते हैं किंतु ये तो चलता है दिखेगा जब उसका फल देने का समय आ जाएगा नित्य प्रचलित तो स्वभाव यह संसार नित्य प्रचलित तो अर्थात तो प्रतीक्षण अन्यथा स्वभाव आरंभ में कर देते यही संसार का वास्तव स्थिति है आज यहाँ तक कल चतुर्दशी है कल तृतीया कल द्वादशी अच्छा आद एकादशी ठीक है कल द्वादशी है त्रयोदशी का अक्षर है ना त्रयोदशी का क्षय है आगे चतुर्दशी अवकाश आएगा और फिर पूर्णिमा तो पूर्णिमा या उपा श्रावणी उपाकर्म अर्थात गंगा जी से जाकर के जो प्रायश्चित कर्म करना है तो ब्रह्मचारियों को तो करना ये तो विधि है और बाकी जो जाएंगे गंगा स्नान का तो ये पुण्य होता है तो ये कर सकते हैं तो जो लोग उस दिन इसमें अर्थात जाना चाहते हैं आश्रम का तो कैलश का तो जो लोग अर्थात योग्य है सभी को जाना है बाहर से भी जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं कोठारी जी के पास जाकर के आठ नंबर कमरे में नाम लिखवा देंगे ताकि उसी मुताबिक जो द्रव्य इत्यादि जुगाड़ करना होता है वो कर लेंगे तो, कल तो पाठ है आगे पूर्णिमा के मित्र